राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की के, केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे ध्वनी कारेक्रमों की शंखला ज्ञान, ज्ञान मिज्ञान ज्ञान ज्ञान आज इस शंखला में प्रस्थुत है संसार के सुप्रसिद्ध हुआ ज्यानिक आईजेक न्यूटन के जीवन पर आधारित कारिक्रम न्यूटन, न्यूटन की कहानी।, कहानी बहुत पुरानी बात है इंग्लेंड की एक शहर में एक बालक रहता था एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा भैया मैं देख रही हूं कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो मैं खाना देकर जाती हूं तो वो भी बड़े-बड़े ठंडा -बड़े हो जाता है आखिर बात क्या है भैया कैथरीन एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था तभी एक सेब नीचे आ गिरा मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूं वाह भैया यह भी भला कोई सोचने की बात है सेब के बाग में सेब तो अक्सर ही नीचे गिरते रहते हैं इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि तुम खाना खाना भी भूल जाते हो कैथरीन मेरी प्यारी बहना क्या तुमने कभी सोचा है कि सेब या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है यह तो हमेशा से ही होता आया है भला इसमें नया क्या है सीट के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है मगर प्रश्न तो नया है ना हां मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा अरे अरे अब क्या सोचने लगे भैया पहले खाना खा लो कैथरीन खाना रख दो मैं खा लूंगा यह तो तुम रोज ही कहते हो आज मैं यहीं सामने बैठकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी तभी जाऊंगी अच्छा बाबा लओ खा लेता हूं यह हुई ना बात यह बालक कोई और नहीं बल्कि महान ब्रिटिश भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ आइज़क न्यूटन था न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को इंग्लैंड के लंकाशायर में वुल्सथोरप नामक स्थान में हुआ था उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली स्थानीय पाठशाला में हुई 12 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रंथम में ग्रामर स्कूल में विधिवत शिक्षा पाने के लिए भेजा गया कुछ वर्ष बाद एक दिन न्यूटन की मां हन्ना उनके स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गईं सर क्या मैं अंदर आ सकती हूं आइए आइए मिसेस हन्ना <laughs> आइए <आये>, बैठिए जी <laughs> हां मिसेस हन्ना कहिए सर मेरा बेटा न्यूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है देखिए मिसेस हन्ना न्यूटन एक बहुत ही शांत सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है <laughs> आहा सर वो तो वो शुरू से ही है किंतु वो कुछ पढ़ता लिखता भी है कि नहीं देखिए मिसेस हन्ना न्यूटन को नई-नई खोजें करने तथा मैकेनिकल काम करने में गजब की महारत हासिल है एक बार उसने पवन चक्की बनाई हम्म क्या, क्या आप जानती हैं मिसेस हन्ना कि वो कैसे चलती थी नहीं आह बताइए न्यूटन ने चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया और धागे का दूसरा सिरा पवन चक्की से बांध दिया अच्छा अब जब चूहा उछल कूद करता या दौड़ता तो पवन चक्की चलती और इसी तरह मिसेस हन्ना एक बार उसने अपने लिए चार पहियों वाली एक गाड़ी बनाई जो डगमगाते हुए चलती थी उसी वो अंदर बैठे-बैठे ही मुड़ भी सकता था अच्छा सर घर में भी वो अपनी चचेरी बहन और अन्य लड़कियों की गुड़ियों के लिए मेज कुर्सी बनाया करता था लेकिन सर अब वो 17 साल का हो गया है और मैं चाहती हूं कि वो कुछ काम करे ताकि घर का खर्च चल सके सर और मैं उसे खेत के काम में या फिर भेड़ पालने के काम में लगाना चाहती हूं लेकिन वो वो ना जाने क्या-क्या अजीब वो गरीब खिलौने बनाता रहता है या फिर उपकरण बनाता रहता है मैं तो उसे तंग आ गई हूं देखिए मिसेस हन्ना जहां तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूं मैं तो यही कहूंगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए ओह सर अब, सर लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती इसकी चिंता आप ना करें वो एक हुनर विद्यार्थी है जी उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूं शुक्रिया सर फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी जरूर भेजिएगा मिसेस शर्मा जी <laughs> इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूझते न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी सन 1661 में वो ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुआ वहां वो अपना खर्च बाकी अमीर बच्चों के व्यक्तिगत कार्य करके निकालता था कैम्ब्रिज में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रेने डेसकार्टेस की पुस्तकों को पढ़ा और तभी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण पदार्थों की प्रकृति प्रकाश रंग ब्रह्मांड के नियम आदि पर प्रश्न करने शुरू कर दिए एक दिन न्यूटन सूर्य की ओर एक टक देख रहा था तभी उसका मित्र विलियम वहां आया न्यूटन hmm. अरे न्यूटन hmm? uh, तुम एक आंख बंद करके सूर्य की ओर यूं टकटकी लगाए कब से देख रहे हो और क्यों देख रहे हो विलियम मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न की जांच कर रहा हूं इसीलिए सूर्य की ओर एक टकट देख रहा हूं लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे जब तक सभी रंग बदल नहीं जाते हां मगर इससे तो तुम्हारी आंख खराब हो सकती है हम हां वो तो है किंतु मेरे पास इस प्रश्न की जांच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है मुझे देखने दो हम क्या हुआ क्या हुआ नहीं मुझे मुझे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हा? मेरी आंख के आगे तारे झिलमिला रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन तुम माने नहीं चलो मैं तुम्हें सहारा देकर अंदर ले चलता हूं लेकिन मेरे चलो मेरे साथ तुम अब तुम्हें कई दिन तक अंधेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी आंख पूरी तरह ठीक ना हो जाए लेकिन विलियम मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज कर ही रहूंगा खोज लेना उत्तर लेकिन फिलहाल तो आराम करो सन 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली और दस अक्तूबर सन 1665 को केम्ब्रेज विश्विद्यालय को भी बंद कर दिया गया। न्यूटन को अपने घर लोटना पड़ा। परंतु विश्विद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वर्दान साबित हुआ। अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी � पूरा समय अपने शोध कार्य पर लगा सकता था सन 1666 न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ इसी साल न्यूटन ने आधुनिक कैलकुलस पर तीन शोध पत्र प्रस्तुत किए न्यूटन अरे विलियम अरे न्यूटन न्यूटन न्यूटन तुमने तो कमाल कर दिया तुम्हारे इन शोध पत्रों की पूरे यूरोप में धूम मची हुई है और 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही तुम यूरोप के प्रमुख गणितज्ञ बन गए हो अच्छा न्यूटन हु? क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन केपलर की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं हां विलियम गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस धरती पर गिरने के बाद कही है और जॉन केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या तुम जानते हो मित्र एक बार बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था <laughs> भला मैं कैसे जान सकता हूं मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं <laughs> अच्छा बताओ क्या हुआ था मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था हम्म और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा फिर मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि यह सेब पेड़ से सीधा धरती की ओर ही क्यों गिरा दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया <laughs> तब से यह प्रश्न मुझे लगातार परेशान करता रहा लेकिन विलियम हम्म अब मुझे कुछ-कुछ समझ में आ रहा है हां क्या समझ में आ रहा है यही कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है हम्म वो ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है और उसे हवा में इधर-उधर या ऊपर नहीं जाने देता अच्छा अच्छा हां यही है इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार चिंतन मनन अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रयोग करते करते न्यूटन ने गति के तीन नियम और उन पर आधारित गुरुत्वाकर्षण का नियम बना लिया न्यूटन द्वारा बताए गए गति के तीन नियम इस प्रकार हैं पहला नियम है कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे दूसरा नियम है जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन उस बल की मात्रा के अनुरूप होता है और तीसरा नियम है कोई भी वस्तु अपने पर होने वाली क्रिया के विरुद्ध उतनी ही प्रतिक्रिया करती है गुरुत्वाकर्षण हेका गुरुत्वाकर्षण के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रेविटेशन जो प्राचीन लैटिन शब्द ग्रेविटा से बना है ग्रेविटास का अर्थ है भारीपन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है और जिस बल से खींचता है वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है न्यूटन ने सन 1668 में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई इस दूरबीन की प्रसिद्धि तथा उपयोगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया इस खोज के बाद दूर्बीन का आकार खट कर केवल 6 इंच लंबा तथा 1 इंच व्यास का रह गया इतना ही नहीं ये छोटी दूर्बीन पिछली दूर्बीन की तुलना में 30 गुणा बहतर थी व्रिहस्पती शनी आदी दूर स्थित ग्रहों को देखने में ये दूर्ब विशेष रूप से सहायक थी अक्टूबर सन 1669 में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया सन 1696 में वे लंदन मिंट के वार्डन तथा सन 1699 में वहां के मास्टर बन गए सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ जिस पर वे मृत्यु पर्यंत रहे सन 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया इस उपाधि से सम्मानित होने वाले न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे 31 मार्च सन 1727 को यह महान वैज्ञानिक इस संसार से विदा हो गया न्यूटन ने कई पुस्तकें लिखी अपनी पहली पुस्तक कुछ दार्शनिक प्रश्न के आरंभ में वे कहते हैं प्लेटो मेरा मित्र है अरस्तु मेरा मित्र है लेकिन मेरा सबसे प्यारा, प्यारा मित्र है सत्य न्यूटन की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है सन 1687 में प्रकाशित उनकी अद्भुत पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी इसे संक्षेप में प्रिंसिपिया भी कहते हैं आधुनिक विज्ञान के इतिहास में यह पुस्तक मील का पत्थर मानी जाती है सन 1704 में न्यूटन की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ऑप्टिक्स प्रकाशित हुई ऑप्टिक्स में न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत प्रस्तुत किया न्यूटन के समय तक रंगों के बारे में अजीबोगरीब तथा अलग-अलग धारणाएं थी जैसे कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है परंतु न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफेद रोशनी अलग-अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल चित्रा भर देता है यानी अलग-अलग रंगों को दिखा देता है विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को यह संसार कभी नहीं भुला सकता उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे न्यूटन की कहानी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख डॉ रवि शर्मा निर्माण संचालन प्रभूदयाल खट्टर कलाकार नीरज शर्मा मंजू मैनी प्रवीन शर्मा राजेश आहूजा नीतू झांजी अशोक शर्मा आकाश और मिताली तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार निर्माण सहयोग Dauu de al Xturvedi, tata Nermar i van presstutí